महान वैज्ञानिक मैरी मैरी क्यूरी सातवां भाग विज्ञान की की एक महान महिला की इस खोज ने बहुत से लोगों को मृत्यु से बचाया वह और पियर बहुत उदार थे आमतौर पर अपने ज्ञान के बदले में बहुत से लोग ढेर सारा धन पाने के इच्छुक होते हैं क्योंकि यह ज्ञान जो केवल उनके पास है बहुत उपयोगी होता है पर मारे और उसके पति ने अपनी खोज को मानवता को समर्पित कर दिया उन्होंने कहा रेडियम मानव कल्याण का एक पदार्थ है और वह संपूर्ण विश्व का है किसी एक व्यक्ति क्या देश का उस पर हक नहीं है लेकिन 19 अप्रैल 1906 को मारे की खुशी दुख में बदल गई उस दिन जब पियर घर लौट रहा था तब वह एक गाड़ी के नीचे कुचल उसी वक्त मर गया यह हमारे के लिए बहुत बड़ी क्षति थी वह और पियर एक दूसरे के अभिन्न अंग थे मैरी को लगा कि उसके अंदर कुछ मर गया है परंतु उसे अपनी जिंदगी जारी रखनी थी और अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रखना था अब तक उसके पास रिनी के अलावा एक और बेटी थी सन 1911 में उसने रसायन के कार्य में खोज करने के लिए दूसरी बार नोबल पुरस्कार प्राप्त किया इस बार उसे रेडियम के अनुभार को मापने के लिए पुरस्कार दिया गया था फ्रांस की सरकार मेरी के नाम से इतना प्रभावित हुई कि उसने एक शोध संस्थान उसके नाम पर स्थापित किया इसका नाम क्यूरी इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियम रखा गया इस शोध संस्था का अध्यक्ष मारी को बनाया गया मारी का स्वर्गवास 4 जुलाई को को हुआ। वही एक बीमारी से ग्रस्त थी, जो उसके रक्त कोशिकाओं प्रभावित करती थी उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था लगातार रेडियम के साथ काम करने के कारण वह इस बीमारी से ग्रसित हो गई थी यह कितने दुख की बात है कि संसार की इस महान वैज्ञानिक को उसी कैंसर रोग से मरना पड़ा जिसके इलाज की खोज उसने स्वयं रेडियम का पता लगाकर कुछ हद तक की थी। के मृत्यु पर उसके मित्र और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसके कार्य की बहुत प्रशंसा की उन्होंने कहा मारी के पास विकसित दिमाग इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता थी जब मारी एक छोटी लड़की थी तो बहुत से लोगों का विचार था कि लड़कियां वैज्ञानिक नहीं बन सकती पर मारी ने इसे गलत साबित कर दिया अपने कठिन परिश्रम और चा के द्वारा उसने एक साथ एक पत्नी मां और वैज्ञानिक की भूमिका निभाई इतनी सारी खूबियाँ एक इंसान में शायद ही पाई जाती हैं वह एक वैज्ञानिक ही नहीं अपितु दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थी और उसे इसके बारे में बिल्कुल भी घमंड नहीं था लेकिन हम सबको इस महान महिला पर गर्व रहेगा जिसने उदारतापूर्वक संसार को बहुत कुछ दिया है यहां तक महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी नाम का यह पुस्तक समाप्त है